तो विचार के लिए आध्यात्मिक विद्या जो श्रद्धा से उत्पन्न किया जाता है उपनिषद के ज्ञान है योगदर्शन के ज्ञान है जो हमने आध्यात्मिक विद्या कहा था गुरु जो बताए, उसको हमने स्वीकार कर लिया जैसे बताया गया देखो भाई ये पानी है पानी के अंदर नमक डालो मेरे घर ऐसे ही जीवात्मा ईश्वर और इसमें कोई तर्क और उसमें कोई दृष्टांत तो कुछ नहीं बताया जाता है कि जैसे पानी के अंदर नमक व्यापक हो जाता है ऐसे ही जीवात्मा और ईश्वर व्यापारी व्यापक समझते इतने में आपको समझ में आना चाहिए उसमें कोई तर्क नहीं लगा कि भाई ये तो नमक होता है इसमें कर्म स्वभाव ये है पानी का गुणकर्म स्वभाव ये है ये ऐसे तर्क नहीं लगा उसमें ऐसे जैसे भी ईश्वर तर्क तो लगाया जाता है तर्क बुद्धि से लगाया जाएगा न्यायपूर्वक नहीं लगा खंडनात्मक बोधों को नहीं किया जाता है परंतु तो जो न्याय विद्या से उसमें सत्य सत्य का विवेचन करते हैं उचित अनुचिति का विवेचन करते हैं और निर्णयात्मक बोध जो निर्णय तत्व ज्ञान जो निर्णय करने का जो सामर्थ्य है वो बिना न्याय विद्या से संभव नहीं है तो क्योंकि कई चीज़ होता है हमने उसको जानते हैं शाब्दिक रूप में मान नहीं पाते उसका उद्देश्य ये कि न्याय विद्या का प्रयोग हमें नहीं जानता है क्योंकि हमारे कोई गलत हेतु तो के कारण से हमने उसको स्वीकार तो कर लेते हैं स्वीकार करके गलत हेतु तो के कारण से उस गलत को नहीं स्वीकार करते हैं जैसे कि कल बताया था मैंने हमने ईश्वर व्यापक है हम सभी जानते हैं ईश्वर एक है सभी जानते हैं परंतु हमारा अंदर से यहाँ पर ईश्वर है चेतन सप्ताह है ये अनुभव नहीं रहता क्योंकि क्यों तो एक गलत मान्यता हमारे अंदर में पढ़ा था इसी कारण से तो कल हमने शुरू किए थे कि गौतम मुनि के सूत्र के आधार पर और वास्तन के भाष्य के आधार पर हमको चर्चा भी किए थे तो पहले से एक वार्ती का है प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तों प्रवृति साधन आठ तो सुनाओ आपने शनम प्रथमाध्या अनुंधचतुष्ट प्रकार अर्थ प्रमां। प्रमां से होती से। और प्रवृत्ति सामर्थ्य से वह प्रमाण अर्थ वाला या होता है। सफलता को प्राप्त प्रमाण न के बिना सिद्धि या प्राप्ति नहीं होती न त्रुटि किसी भी वस्तु को प्रमाण के बिना हमने जान नहीं सकते से देखते हैं तो वस्तु को जानते हैं कान से सुनते हैं तो वस्तु को जानते हैं इंद्रियों के हो कि मन से किसी भी वस्तु को प्रमाण के माध्यम से प्रत्यक्ष तो प्रमाण हो कि अनुमान प्रमाण हो कि शब्द प्रमाण हो प्रमाण के बिना हम जान नहीं सकते और प्रमाण वो अर्थ को जाने बिना हमें उसको प्राप्त करने के लिए इसको प्रयोग करने के लिए हम कर नहीं सकते अयम अर्थम अर्थम द्वारा ही क्या उपलब्ध होता है? तम अर्था है। अर्थात उसको प्राप्त और छोड़ने की की तस्य इच्छा समीहा प्रवृत्ति प्रवृत्ति इसमें परिभाषा कर रहे भावना है या जो ऐसा प्रयत्न है उसे अर्थात वस्तु को जान लिए ये वस्तु ऐसा है ये पहले जान लीजिए फिर जानने के बाद जो सुखदायी हो सब तो उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा करेंगे दुखदाई हो उसको छोड़ने की इच्छा करेंगे तो जो विवेचन हो जाएगा पहले भी विवेचन हो जाएगा तब प्रमाण से विवेचन कर लिए कि ये वस्तु ऐसा है ठीक है फिर उसके बाद हमने उसको क्या करते हैं जो प्राप्त करने को प्राप्त कर लेते हैं और छोड़ने को छोड़ देते हैं ये जो चेष्टा है ये जो चेष्टा विशेष है इसको करते हैं प्रवृत्ति सामर्थ्यम पुनः करता हुआ अर्थ प्राप्त होता है और उसको प्राप्त करना या छोड़ना उसके ऊपर हाँ, हाँ, है है चेष्टा विशेष करते हुए जो प्राप्त करने की इच्छा जो प्राप्त करने की से कि छोड़ने की इच्छा से तो जो प्राप्त करने से, कर लेता, तो की इच्छा तो यहां तो उस कहीं, उस जो जो जो जो अर्थ विषय को छोड़ेगा करेगा वो क्या चीज़ है है है उसको खोल अनबंध अनबंध नहीं नहीं, हाँ, नहीं, नहीं तो अलग बात है। ये जो और जो इच्छा करना प्राप्त करने इच्छा इच्छा करना की इच्छा करना छोड़ने की वो वस्तु तो क्या है अर्थ मतलब जो वस्तु तो क्या चीज तो है और दू, दू और okay. सो आयम प्रमाण प्राण अतः सो आयम प्रमाण वह अर्थ सब वह अर्थ प्रमा अर्थात प्रमाण से जानने योग्य है अपरिंख्य अधिक संख्या वाला होने से थी, थी। नहीं ऐसी बात नहीं वो जो स्वयं ये चार प्रकार के देखिए अर्थ मात्र से चार प्रकार के ये बोध हो गया कि जितने भी हम वस्तु हम जानते हैं वो चार प्रकार के। क्या क्या है सुख देने वाला और सुख का सुख होगा कि सुख का कारण होगा कि वह दुख होगा दुख का कारण होगा ठीक है ये चार प्रकार हो गए तो ये चार प्रकार के कैसे हम जानेंगे उसको प्रमाण से जाने प्रमाण से जाने के अर्थ हो गया ना ये चार प्रकार के अर्थ हो गया प्रयोजन हो गया हमारा वस्तु हो गया तो इस वस्तु को हम प्रमाण से जानते हैं सो एयम प्रमाणार्थम ये प्रमाण से सिद्ध करने योग्य है जो कि असंख्य है उसका संख्या सीमित नहीं है एक शंका उठ रहा है भावना उत्पन्न हो रहा है वो बता रहे हैं कि असंख्य है ये तो चार अभिभाजन हम नहीं करिए परन्तु तो वस्तु आकार में वो असंख्य है ये पेन है पेंसिल है वस्त्र है कई सारे है? और सुपृति के कई सारे चीज है और सुख साधन भी कई सारी चीजें तो ये बताए ये संख्या के दृष्टि से तो असंख्य है और प्राणवृत्त भी अर्थात जो जीवात्मा है जो जीवात्मा जो अनुभूति करता है जो अनुभूति करने वाले भी अनंत है अब क्योंकि क्यों ये बात करते हैं प्राणवृत्त हाँख्य अपरिसंख्य प्राणधारियों की संख्या अजीब है अनंत है ठीक है प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम प्रमिति अर्थवंत्री अर्थात प्रमाण में प्रमाता प्रमेय और और प्रमिति ये होते हैं। प्रमाणे प्रमाण में प्रमाता प्रमेय प्रमिति अर्थवंत्री ये तीनों अर्थ वाले होते हैं अर्थ अर्थवती जो अर्थ है वो कैसे वस्तु तत्व अर्थवत्ती वस्तु तत्व वो कैसा है बता रहे हैं कि प्रमाणों से प्रमेति को जानना प्रमाता और प्रमेयम और प्रमेति का जो अर्थ है उसका जो सत्ता है उस वाला होना प्रमाण जो ही तीनों वाला होगा तब वो प्रमाण अर्थवती होगा जो प्रमाण से वस्त्र को जाना जाएगा वो सिद्ध होगा समझ माँ के चारों चीज़ को जानने से ही वस्तु का सिद्धता प्राप्त होगी इसी वस्तु को जानना है आपको ये पेंसिल है तो प्रमाण से हाँ। और जो प्रमृति प्रमाता आत्मा भी जानेगा प्रमिति और प्रमिति है और हाँ। जो ज्ञान है वो ज्ञान से बोध होगा कि ये पेंसिल है ऐसा तो कैसे कैसे है अन्य अर्थों की अपाय असिद्धि होने से अन्य की असिद्धि होने होने से मतलब से होने से। तो से वह होता है। है ठीक मतलब दूसरे दोष तत्र प्रवृत्ति अर्थात उसमें अर्थात ये चार परमाणु माता इत्यादि जो है उसमें छोड़ने और प्राप्त करने की जो इच्छा है प्रवृत्ति सब परमाता है जो पदार्थ को ग्रहण करने और छोड़ने वाला है वह परमाता है परमाता जी को कहा परमाता जी जीवात्मा हाँ।, तो हाँ तो इसके युक्त तो, इच्छा से युक्त तो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति चेष्टा होती है ठीक है हाँ तो जो व्यक्ति जी कहा जाता है इसको कहते हैं प्रमेता सब जिस, जिस माध्यम प्रमेता। प्रमेता। से प्रमाता स मतलब यहाँ प्रमाता जो व्यक्ति है हाँ से अर्थ की ठीक ठीक जान लेता है उसको क्या प्रमाण कहें प्रमाणम प्रमाण की बात है ना ठीक है सी नर्थम प्रमाणोती मतलब प्रमाणित कर लेता है तो उसको कहते हैं प्रमाण ठीक है यो अर्थ प्रमेये तत्मे अब जो अर्थ जिस का प्रमेय से प्राप्त किया जाता है वह प्रमेय जिस उद्देश्य के लिए कार्य जिसको प्राप्त करना है वह प्रमे कामीये प्रमीयत जाना जाता तो प्रमीयते जिसे जाना जाता है जो बस्तु है, बस्तु, जो बस्तु आर्था, जो वस्तु वस्तु वस्तु वस्तु, वस्तु है, है तो जाना जाता वह प्रमेय, प्रमेय, प्रमेय, का अर्थ है की जानना उससे उत्पन्न पदार्थ रूप में या अंतिम अर्थ या विज्ञान पर सब भी भी है विज्ञान आदि विशेष ज्ञान विशेष ज्ञान वह प्रमिति है क्या हो गया प्रमिति तो जो विज्ञान विशेष है जिसको हम कहते हैं जो वस्तु की विषय में जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रमिति अंतिम पदार्थ अंतिम जो होने जान गए उसको अनुभव कहते हैं जिसको हम अनुभव करते हैं तथा शिशु च एवं विरा स्रोतत्वम अपरि हम चार चार चार भागों में में। यह समाप्त होता है, चार चार तो तो तो जितने भी संसार के वस्तु होगा, जितने जितने भी भी से हम जो जानते हैं, भी है, उसको चार भाग में विभाजन कर सकते हैं क्या क्या में। हाँ जी आप बताएं क्या क्या है ठीक है शिवानंद जी जी, तत्वम, अर्थात तत्व क्या है? ये जो चार प्रकार के तत्वों बता पर, सतात्मक रूप में समझना जानना और असतात्मक पदार्थ को असतात्मक ठीक है जानना किस प्रकार से होगा किसी वस्तु को प्रमाण से ठीक है और सतात्म पदार्थों को भी जाना जाएगा प्रमाण से और असतात्मक पदार्थों को भी जाना जाएगा प्रमान से. प्रमान बिना कुछ नहीं जाना सकते ही तत्व सतात्मक पदार्थ का ग्रहण होता यथा जैसे भूतम जैसे पदार्थ का तत्व अविपरीत और जो पदार्थ नहीं होता है उसका भी ग्रहण होता है कि वह होता।, हाँ। से। होता है ठीक असत्य असत यथा भूतम अविपरीतम तत्वम होते और असत का भी असत रूप में ग्रहण होता है जैसे भूत का तथा पदार्थ का होता है अवि ज्ञान हाँ, हाँ, तो इस, इस जो वस्तु तो नहीं है तो नहीं है बोल के जानिएगा हाथी नहीं है तो ये हाथी का अभाव का जो हाथी नहीं है असद हुआ फिर भी हम जानते ना हाथी नहीं ये जो ज्ञान हुआ वो भी प्रमाण से हुआ ये भी आकसन हम देख रहे नहीं है तो ये जो यथार्थ ज्ञान हुआ उसको कहते तत्व जो तत्वों को हमने चार माह विभाजन कर लिए थे जिसको हमने प्रमाण प्रमाण, प्रविधि का अंतर जान सकते हैं संसार में जितने वस्तु हैं तो उसको उसको तत्व उसको तत्व आकार बता दिए और वैशिष्ट बता दें पदार्थ तो वो पदार्थ जो है पदार्थ विभेजन किया यहाँ पर तत्व आकार बताए जिसको कहते तत्व कैसे उतर से बाद से बाद वाले बाद वाले उपलब्ध मानेत्म पदार्थ की जैसे उपलब्धि होती है अनुपलब्धि अर्थात असत्म पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती है जैसे प्रदीप वीप की समान वाक्य और तत तत न जैसे दर्शक के द्वारा दीप से दिखाए गए पदार्थ का ग्रहण होता है तत जो ग्रहण नहीं होता है तत्ना वह नहीं होता तो जैसे देखने वाला दर्शक है दीपक के द्वारा दृश्य जो पदार्थ है दृश्य के ग्रहण होने पर उसी प्रकार से ये दृश्यमान है वो जान लेता है ये इस प्रकार से है तो जानेगा इसका इस प्रकार से नहीं है ऐसे भी जानेगा ये वस्तु दीपक से देख रहा है तो दीपक से देखने के बाद तो ये है उठ के जानेगा जब नहीं है तो नहीं उठ के जानेगा ठीक है तो जो दृश्यमान नहीं है तो उसको ग्रहण नहीं करेगा तो नहीं होता है तो तपनास्तिक यह पदार्थ नहीं है ऐसे हो उसको बोध करेगा ज्ञान करेगा प्रमाण से विज्ञान अभाव नर्थात यद जो होता है जो पदार्थ होता है उसको उसी प्रकार उसका ज्ञान होता है और विज्ञान अभाव निसका ज्ञान नहीं होता है अर्थात वह नहीं होता है इस कारण उदाहरण ये थे ईश्वर के संबंधित भी उदाहरण ये थे जीवात्मा के संबंधित उदाहरण ये जो वस्तुओं के कुछ गुण होता है गुण के तत्व तो तो है सत्ता है तो उसके गुणों का यदि है जो जो गुण है तो है मानना उसको भी प्रमाण से देखेंगे जो गुण नहीं है तो गुण नहीं, तो नहीं है मानना हमने प्रायतः स्वीकार नहीं कर पाते है कि आत्मा जो है निराकार है और सत्ता भी है आकार गुण उसमें नहीं है आत्मा का परमात्मा का आकार गुण नहीं है तो गुण नहीं है ऐसे ही मानना पड़ेगा उस कोई भी प्रकाश कोई भी आकार कोई भी सीमाबद्ध हम नहीं कर सकते तो उसको उसी प्रकार से मानना वो प्रमाण से और जो गुण है उसमें चेतनता गुण है हाँ जानता है अनुभव करता है वो सतात्मक रूप में अनेक गुण है तो उस गुणों को है वाल के मानना ये ये हमको बताता है ये भी तत्व तो है कि तत्व तो है कि सत्ता है कि नहीं होना इसको स्वीकार करो। अभी जैसे आपने यहाँ पर हाथी नहीं है तो मान ली कि हमने हाथी को देखा जाता हाथी को देखा जाता तो हाथी के आकार का जो सत्ता है यहाँ पर नहीं यहाँ समझ में आ गई लेकिन जो अंधकार में प्रकाश नहीं है तो क्या दिखाई देता है प्रकाश का जो एक बॉल है मान कोई भी वस्तु ये पेंसिल है ये पेंसिल है ये पेन नहीं है ये के चले ये पेन नहीं है जब बताते हमने तो क्या दिखाई देता है आपको ये पेंसिल है और पेन नहीं इसमें क्या दिखाई देगा पेन का अभाव मतलब जो मन में पेन के रचना है जो बोध है पेन का वो भी दिखाई देता है और उसमें इसका सत्ता यहाँ पर नहीं है ये काला रंग है ये सफेद रंग नहीं है तो क्या है आपके पास काला रंग है ये दिखाई देता है, जो तो दिखाई दे रहा है, जो नहीं है भी, वो भी एक सत्ता आपके बुद्धि में है बौद्धि में है और उसके अभाव दिखाई देता है अर्थात बिल्कुल उसको कोई भी देखते नहीं कि सफेद यहाँ पर है बोल के कहा ऐसे ही ईश्वर के पास आकार गुण नहीं है अर्थात आप दूसरे आकार को नहीं देख सकते उसके दूसरे गुण को देखें जैसे पेन के ये सफ़ेद नहीं है ये सफ़ेद नहीं है तो आ, ये सफेद ये सफ़ेद नहीं है अच्छा ये पेन नहीं है ये लो, लो। ये पेन नहीं है जो पता है हमने पेन के दूसरे गुण को हमने देखे तो उसी प्रकार से ईश्वर को जो ये सत्ता नहीं है बोले उसको पूरा मैनेज करते दूसरे गुण को देखना दूसरे गुणों के आधार पर सत्ता को स्वीकार करना वो जरूरी पड़ता है तो ये बात वास्तव वो भी एक सत्ता है जो नहीं मानते वो भी एक सत्तात्मक बोध है उसको भी जानना जरूरी है ठीक है तो इस प्रकार से हमने कई सारे हमने जान लेंगे कि ईश्वर जो यहाँ पर व्यापक रूप में है फिर हम अनुभव नहीं कर पाते तो जो है तो है उसको हम काट सकते हैं इस सत्तों से न नियते तत् नविष्य इदम्या अभाव नर्था इस प्रकार से प्रमाण से सत्तात्मक पदार्थ का ग्रहण होता है तथ्य उसी तरह से यद नियो ग्रहण नहीं होता है तत्ति वह नहीं होता है भविष्यति यदि यदि वो होवे तो उसका ज्ञान तो और ज्ञान अभाव में न वह नहीं हो जाता है ज्ञान इस प्रकार से सत्तात्मक पदार्थ को प्रमाण प्रकाशित कर लेता है उसी तरह से अभाव को भी वह तो तो प्रकाशित आवागा। प्रमान, प्रमान, आवागा। प्रमान जे, पदार्थों की प्रकाशित प्रकाशित है वही को भी सत्य सोडसा तक भूमिका रूप में बताया क्यों बताया <laughs> इसको सूत्र के पहले से भूमिका रूप में क्यों बताए क्या हो सकता है इसमें इसको ये सूत्र हम जान चुके हैं सूत्र भाषा परिभाषा ही आएगा इसमें जो साकार को क्या मिला इसमें कोई वस्तु को जानने के लिए प्रमाण चाहिए और प्रमाण ही न्याय विद्या इसको सिद्ध करना चाहते हैं आपने जो भी चीज़ जानेंगे आप प्रारंभ से लेकर पुस्तक जो भी चीज़ जानेंगे उसको प्रमाण से तुलना करना है आपको अंधा अंध ग्रहण नहीं करना है पूर्वक प्रमाण से जानना है क्योंकि ये चारों की चीज़ का अतिरिक्त कुछ चीज़ रहा नहीं जिसको भी जानेंगे प्रमाण से जानेंगे वो कोई ना कोई प्रमेय होगा ना तो प्रमित होगा ना तो प्रमाण होगा तो इस चीज़ को आपको जानना है चार तत्व में विभाजन कर लिए और वस्तु तत्व मात्र से ही ये सुख सुख देने वाला वस्तु होगा न दुख दुख देने वाला वस्तु होगा दुख का कारण होगा इस प्रकार चार विभाजन भी करिए तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ऋषि का कि ये आगे जो आप पाठ पढ़ेंगे उसको केवल शब्द रूप में आध्यात्मिक विद्या कर में ग्रहण न करें इसको तुलना करते हुए परीक्षण करते हुए तर्क से हो अनुमान अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण से हो अनुमान प्रमाण से हो प्रत्यक्ष प्रमाण से, से हो तो उसको ही सिद्ध करे ग्रहण करें जब तक तो नहीं होता उसको शाह करो स्पष्ट करो ये बात बताने के लिए पहले भूमिका बना दी फिर आगे बताएंगे ये पदार्थ कितने प्रकार होते क्या होता सत्य करोड़ सभा तासाम आसाम सत्विधानम् वह पदार्थ प्रकार के हैं जिनका यहाँ पे क्रमशः से उपदेश था। किया तासाम खलु आसाम उसका विधान किया जाए प्रमाण प्रमेय संशय सिद्धांत अवयव निर्णय वाद, वाद जाति अर्थात इन सोलह पदार्थों को प्रमाण आदि सोलह पदार्थों को जानने से जानकर तत्व जान तत्व जान से, तत्व जान से मोक्ष अधिगम यथा वचनों अर्थात सूत्र में जो निर्देश लिए गए हैं यथा यथावचन विग्रह उसका उसी तरह से विग्रह कर देना चाहिए और अर्थ में समास है जहाँ जो चौथ था उसी हिसाब से प्रमेय से, से कर तो में में लेंगे इन सभी पदार्थों का तत्व तो जान होने से इसका तत्व तो जान होने से प्रमेय का तत्व जान होने से संचय का तत्व से ऐसे ऐसे अर्थ समझ लेना चाहिए तत्व से जान अतिगम श्रे, की कर्मी शक अर्थ तत्व तत्व से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ते अविपरीत कर्मी ष्टी तेन्त अर्थ ते ते, ते जो यहां पर विद्यमान ये साम और विपरीत उनको अलग से नो अयम अनवय तंत्रार्थ उद्देश्य देख सकते हैं और इन सबको अवय अवयवी रूप में यहाँ पर उपदेश किया गया ऐसा आत्मा आदि प्रमेय से आत्मा प्रमे का से की होती है। ये आत्मा आत्मा जो प्रमे में आत्मा आगे आता है आ, तो में आत्मा जो बारह प्रकार के प्रमेय आपको आगे बढ़ाया जाएगा तो उसमें से आत्मा और आत्मा शरीर तो तो जो आत्मा आदि जो कारमेय है उसका तो से होती है तक ये तक उत्तर इति और इसको बाद अभी जो सूत्र में प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजना ऐसे से बात जो चलेगी सोलह पदार्थ का संक्षिप्त परिचय देते, एकदम संक्षिप्त में एक एक करी तो बता रहे पहले तो प्रमाण के विषय बता दें कि जिसको हम जानते हैं वो प्रमाण है फिर प्रमे बताया कि भाई आत्मा आत्मादि प्रमय होता है वो आगे हम बढ़ा देंगे ऐसे इस करके चलता है, है तस्वीर निवर्तकम आनम हानम अत्यंतिकम तस् उपाय अर्थात हेय अत्याग करने योग्य का निवर्तक छोड़ देना और हानम अत्यंत अर्थात का अत्यंत तस् उपाय उसको प्राप्त कर क्या ये हम छोड़ने करेंगे छोड़ देना और प्राप्त प्राप्त करने मतलब मोक्ष मोक्षा जो सुख देने वाले संस्कृत शन में हान मतलब छोड़ना दुख छूट जाना छोड़ना ने छूट जाना छुट जाना क्या है मुक्ति किसको कहते हैं हानम उसको मुक्ति को भी हानम कहते हैं जो दुख से छुट जाता है जन्म मान चक्र से छूट जाता है तो उसको सब कुछ से छुट जाता है उन्हें तो उसको कहते हैं हान फिर हानम अत्यंतिकम जो कि पूरे के पूरे का छूट जाएगा कुछ भी नहीं रहेगा अर्थात मुक्ति इसका हानम मतलब अत्यंत मतलब मुख्य पूरा शब्द का समझना उसका उपाय इति तो जाता है ये जो चार चीज बताए क्या चीज है ये ये की के करते हैं जो शब्द में प्रमाण क्रमेय हुआ ना ये भी प्रमेय अंतर्गत जानने के वस्तु के अंतर्गत आएगा कि इस प्रकार से हम उसको चार विभाजन भी, भी कर सकते हैं वचनम पे तो है कि उसमें से संशय आदि ये ठीक है अभी इसको प्रमाण और प्रमेय को बताने के बाद संशय आगे सूत्र क्या था ठीक है तो संशय के बाद को बताएंगे ये है, था था था है। यथा प्रमारेशु, प्रमारेशु, प्रमेशु तो यथा प्रमाण अंतर न इति प्रमाणों में और प्रमेयों में दोनों में अंतर अंतर्भाव होते न हैं अलग नहीं होते हैं सत्य सत्य में यह यह है है प्रश्न बोल कि कि समझ आ गई संशय क्या, क्या संशय क्या, क्या उठा रहे हैं पूर्व पक्षी संशय किसको कहते हैं वो खोलने के लिए बताने के लिए एक संशय करके दिखा रहे हैं <laughs> संशय के परिभाषा बताने के लिए संशय उत्पन्न कर संशय बताना चाहते हैं कि यदि प्रमाणों में प्रमो में सारे पदार्थ आ ही जाना चाहिए तब वो सोलह पदार्थ क्यों गिनती के जो एक्स्ट्रा सोलह पदार्थ प्रमाण प्रमेय फिर संशय आदि क्यों अलग चौदह पदार्थ के जानने हो पदार्थ के अंतर्गत सब आ जाना चाहिए प्रमेय के अंतर्गत प्रमाण करो प्रमेय करो बाकी ये संशय आदि क्यों ही तो ये बात को पूर्व पक्ष की संका रखा तो वो शंका ही संशय इसको दृष्टांत आकर भी समझाना चाहते हैं इसको ही संशय कहते हैं तो ये बता रहे हैं तो फिर चलो ये शंका लिए उसका उत्तर भी लिख रहे हैं विद्या अनुग्रहा यहाँ जो चार चार चतुश्रो विद्या बता रहे हैं ना चार प्रकार विद्या ये अर्थशास्त्र में, में आता है टोटली अर्थशास्त्र में चार विद्या के बात आती है कि एक होता है कि अन्वीक्षिकी जो न्याय विद्या है दूसरे होता है कि वेदाश्रयी हाँ वेदात्री वेदत्र और एक वार्ता और चौथे दंड ये चार प्रकार के विद्या होता है तो जिसमें जो अनविकी ये तो हो गई तौर विद्या जो न्याय विद्या हो गया और वेदाश्रय जो कि उपनिषद आदि की विद्या जो है वो ब्राह्मण की जो विद्या है और वार्ता जो कि क्षेत्र की विद्या होता है जो सभा कैसे चला जाए राजनीति कैसे किया जाए वो सारी चीज़ मंत्री किसको बनाना चाहिए ये सारे ज़्यादा है वार्ता में रहता है और दंड नीति जो कि पैसे की बात भी आएगी उसमें और दंड की विधान भी रहती है तो पैसे की प्रवृत्ति जो कैसे हमने दंड लेते हुए अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाए वो बात होता है इसमें तो इस प्रकार के चार विद्या सारे समाज को श्रृंखलित करने के लिए विद्या उसमें एक जो है कि न्याय विद्या है ठीक है तो उसमें से वो जो विद्या तो और उसमें से चौथी मुख्य विद्या है वो है पृथक प्रस्थान संसाधन पदार्थ और उसमें उसका पृथक व्यवहार करने के लिए पदार्थों के लिए किया जाता है तस्या उसका पृथक प्रस्थाना अर्थात व्यवहार हेतु संशय आदि का उद्देश्य है या उसको प्रयोग किया जाता है व्यवहार आदि का पदार्थों को तो निर्णय करने के लिए संशय का प्रयोग किया जाता है हाँ जानने के लिए बस बात प्रस्थाना हेतु अच्छे प्रकार से स्थित करने के इसको अच्छे प्रकार से जानने के लिए उसको करें hmm. करेंटन अंतर hmm. करें। करें तो अध्यात्म विद्या मात्र यह न्याय दर्शन अध्यात्म विद्या ही रहेगा की न्याय विद्या अध्यात्मिक विद्या हो जाएगा जैसा उपनिषद जैसे उपनिषद है तस्मा इसलिए संसि पदार्थ ही पृथक प्रस्थापित इसलिए संसि को पृथक पदार्थ के रूप में स्थापित करते हैं तत्र न अनुपलब्ध नर्थ न्याय प्रवृत्ते कि उसमें से न अनुपलब्ध उपलब्ध न होकर के निर्मित अर्थ न्याय प्रवर्ते कि यदि निर्णित अर्थ न्याय को प्राप्त न हो न तो क्या करें <laughs> संशय आदि करना चाहिए कल की निर्णय करना चाहिए यथा जैसा काम अर्थ विधारण निर्णय अर्थात विचार विमर्श करके पक्ष प्रतिपक्ष करके न्याय को अवधारण निश्चित करना चाहिए तो जब प्रश्न उठा है कि कैसे यदि ऐसे न्याय विद्या का यदि आध्यात्मिक विद्या नहीं तो न्याय विद्या है तो इसको कैसे प्रवृत्ति न्याय विद्या प्रवृत्ति कैसे होती है तो बोले कि इसको तो संशय उठाकर ही विषय में जिस विषय में आपको संशय जान तत् तत्व तो जाननी है उस विषय में संशय उठा ही संशय होता है तब ही न्याय विद्या की प्रवृत्ति होगा संशय नहीं होगा तो न्याय विद्या का प्रवृत्ति होगा ही नहीं संशय के भूमिका बता दिए और जो प्रवृत्ति हो कि क्या होगा निर्णय होगा कि ये ज्ञान ऐसा है ये वस्तु ऐसा है ऐसे जो ज्ञान होगा इसको कहेगा निर्णय तो बताएं कि इसका परिभाषा एक बता दी आगे आएगा सूत्र में पहला है कि सूत्र में आएगा इकतालीसवां सूत्र में तो बताएं कि संशय जैसे संशय को उठाकर और उसमें पक्ष प्रतिपक्ष रखते हुए जो सही है उसको ग्रहण करना जो गलत है उसको प्रमाण से परीक्षण करते जो ग्रहण करना हो गया हफ्ते निर्णय हो जाएगा आगे पढ़ेंगे ना विमर्शय निर्णय उस सूत्र को खोल रहे हैं अभी ठीक है तत्व जान विमर्शय अर्थात विमर्श का परिभाष जो सूत्र में वो जो बाढ़ ये भी बाढ़ क्या है ठीक बाढ़ सूत्र है आगे आएगा कि यहाँ पर तो विमर्श अर्थात संशय पक्ष प्रतिपक्ष जो कि न्याय प्रवृत्ति प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष ही न्याय प्रवृत्ति है प्रतिपक्ष पक्ष और प्रतिपक्ष के जो मान्यता ही न्याय के प्रवेश है ठीक है दो पक्ष होगा तब न्याय होगा जहाँ भी आप आजकल के में न्याय होता है वो कैसे होता है दो पंक्ति जब दो पक्ष जाते हैं ना प्रथम पक्ष लिखा जाता है ना इसमें प्रथम पक्ष अमो कामो का व्यक्ति का और उनका ये है पक्ष दूसरे पक्ष अम्मा काम का व्यक्ति का उसका है ये पक्ष है फिर देखा न्याय किया जाता है कि मैंने ये मेरे घर से चोरी किया है प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष बताते मैंने चोरी नहीं किया तो दोनों पक्षों में टकराव होते कि भाई ये ऐसा है कि ईश्वर जो है वो न्याय ईश्वर जो है वो साकार है मैं दूसरे बता नहीं ईश्वर जो निराकार है तो ये पक्ष हो उस दोनों पक्ष से परीक्षण होगा तो दोनों पक्ष को जो पक्ष प्रति होगा तब ही जाके न्याय प्रवृत्ति होगी फिर बता रहे हैं अर्थ अवधारण मात्र अवधारणम अनशय तो ये बताना चाहते हैं कि अर्थ अवधारणा जो विषय है सूत्र में आ गया ना पक्ष प्रतिपक्ष करते हुए न्याय प्रवृत्ति के प्रारंभ करते हुए जो निर्णय होगा प्रमाणों से तब ये जो अर्थ अवधारण करना अर्थ का निश्चित हो जाना ये निर्णय है तत्व जानम थी जो निर्णय हो होगी तत्व जान प्रवृति हो गया इसको कहते हैं अर्थ अवधारण फिर शौच अयम किम सिद्ति वस्तु विमर्शमात्र अनवधारण जानम संशय प्रमेह अंतरे, अंतर अंतर्भवती एवं अर्थम पृथक उच्यते क्या होगी वस्तु के विधान से जो सामान्य हो जाएगा जो वस्तु के विषय से सामान्य विचार मात्रा से जो अनवधारण अर्थात अनिश्चयात्मक ज्ञान होगा वो संशय है सामान्य ज्ञान मात्रा से किसी विषय में संशय कब होगा पूरा नहीं जानते हमने उसमें थोड़ा सा जानकारी है तो उस थोड़े से जानकारी है और सामान्य वस्तु मात्र से ही जानते थोड़ा सा हल्का जान है उसमें और उसमें अनिश्चितता जान है निश्चित जान नहीं होगा तब उसको कहेंगे संशय फिर बताया कि प्रमेय प्रमेय अंतर्भवती हाँ अंतर्भवती फिर एवं अर्थ पृथक ग अच्छा जो कि प्रमेय के अंतर्गत अंतर्गत होते हुए भी इसको पृथक आ गया संशय को इसमें प्रधानता क्यों दिया गया इसको बात हैं ध्यान है ना विषय के इनका जो ऋषि का लेखन क्या करता है कि संशय को प्रधानता क्यों दिया गया ये जो कि थोड़े से ज्ञान मात्र से और जो अनिश्चितात्मक ज्ञान है उसको संशय कहते हैं फिर भी उसको प्रमेय के अंतर्गत न रखते हुए उसको पहले लगा दिए अलग से लगा दिए प्रमेय संशय ऐसा अलग वस्तु तो लगा दी ना उसको जानने के लिए ऐसे क्यों कर लिया गया जो कि इतने गुरुत्वपूर्ण किम सी दी इति इसको ना जो कि हमने जानना चाहिए वह जो संशय कैसा है कि जो संशय कैसा है वो बात बता रहे हैं यहाँ पर आया शिवान जी समझ में संशय क्या चीज है उसको बताना चाहते हैं कि वस्तु को सामान्य आकार में जानते हुए भी और जो अनिश्चितात्मक ज्ञान है उस ज्ञान मात्र को कहते हैं संशय तो इतने इतने मूल्यवान है ये संशय मिथ्या थोड़े से जो अनिश्चितात्मक ज्ञान वाला है जो कि इसलिए उनको पृथक से हम बता दिया गया उसको प्रमेय से पहले से बता दिया गया आगे तो ये संशय इस प्रकार सप्ताहित्य ने बता दिया अभी आगे विषय आ जाएगा प्रयोग इस संशय के विषय समाप्त हो गए संशय किसको कहते हैं समझ में आ गए कुछ कुछ कुछ तो आया होगा हाँ तो संशय ये हो हाँ बताओ एक वस्तु में दो प्रकार का ज्ञान हाँ दो प्रकार के ज्ञान होगा और अनिश्चितात्मक ज्ञान सामान्य ज्ञान होगा अनिश्चित ज्ञान होना वो भी वाला भी लगा लगा सकते सकते हैं हैं वाला लगता है उसके पर की वो एक ही बन जाएगा नहीं तो इस संशय का ज्ञान हो गया प्रयोजन तो क्या था था? हो गया ये न प्रयुक्त प्रवर्तते तत्प्रयोजनम अर्थात जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य के कार्य में प्रवृत्त होता है जो प्रवृत्ति हमें होता है इच्छा करेगा पहले आत्मा इच्छा करने के बाद कार्य करने की प्रवृत्ति करेगा ना तो जो प्र... जो कार्य करने की इच्छा है वो हो जाएगा प्रयोजन प्रवर्तते तत्प्रयोजनम जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य में प्रवृत्ति होता है उसे प्रयोजन कहते हैं। कर्म जिस पदार्थ को प्राप्त करने की की, की ठीक है? प्राप्त करने की की इच्छा करते हुए कर्म का प्रारंभ करता है कर्म तेन सर्वे आरभ विद्या विद्या है ते प्रयोजन में ठीक है प्रयोजन में ते जो सुष प्रयोजन से सभी प्राणी सर्वाणी कर्माण सभी कर्म और सभी विद्या में व्याप्त है अर्थात युक्त है जिस प्रयोजन प्रयोजन में किस प्रयोजन से जो छोड़ने की इच्छा है छोड़ना प्राप्त करने की इच्छा से प्राप्त करने की इच्छा से जो कर्म आरंभ करता है उस प्रयोजन से सभी प्राणियों के सभी कर्मों के सभी विद्याओं से व्याप्त होता हुआ और उसी प्रयोजन से आश्रय से ही हमारे न्याय प्रवृत्ति होता है न्याय की प्रवृत्ति कब होता है प्रवृति के बाद बता रहे हैं प्रवृत्ति होता है तेन अने न सर्वे प्राणि सर्वाणी कर्माणी सर्वास्थ विद्या व्याप्त्या ये सारे विद्या प्रमाण आदि से सब विद्या प्राप्त होगी और सभी प्राणियों के साथ और सभी प्राणियों के साथ सभी प्रकार के कर्म में जो युक्त होता है युक्त अर्थात आश्रय से युक्त होते हुए और उसी प्रयोजन को जो लक्ष्य है आपका उस प्रयोजन को ठीक है आश्रय से न्याय प्रवर्त है तो आश्रय से उस प्रयोजन की आश्रय से ही न्याय की प्रवृत्ति होगा पहले तो लक्ष्य होगा और लक्ष्य के आश्रय से जो प्रवृत्ति होगा उसको कहेंगे न्याय प्रवृत्ति न्याय भी प्रवृत्ति होता है अयम अभी न्याय किसको oh कहते हैं तो फिर वह न्याय क्या है आप जो तो बताए कि न्याय भी प्रवृत्ति होता है न्याय विज्ञा भी प्रवृत्ति होता है तो न्याय क्या चीज है तो न्याय किसको कहेंगे प्रमाण अर्थ का अर्थात वस्तुओं का परीक्षण करना ही न्याय करते बहुत मुख्य परिभाषा है न्याय किसको कहेंगे जी अर्थात तो जो प्रमाण से जाना जाएगा वस्तु को परीक्षण किया जाएगा उसको कहेंगे न्याय और जब बिना प्रमाण से जानेंगे जाने तो अधिकांश हमने कर्म विचार करते हैं बिना प्रमाण से जैसे अधिकांश बता दिया कि यह शरीर जो है बहुत पवित्र किसी को लेकर जितने हम अविद्या में जी रहे हैं सारे अविद्या से ही जी हैं ईश्वर से शात्मा बोध में नहीं है ईश्वर हमको देख नहीं रहा है ये सारे हमने व्यवहार तो यही चल रहा है हमारा ईश्वर हमको नहीं देख रहा है आत्मा बोले कोई चीज़ नहीं है कर्म बोले भुगता नहीं है जो भी आप ले लो जितने में हमने गलती करते हैं वो बिना प्रमाण से स्वीकार करते हैं यदि प्रमाण से सिद्ध हो जाता उसको तब हमने स्वीकार कर लेते तो प्रमाण से सिद्ध नहीं कर पाते गुरुता है हमारे पास तो प्रमाण से सिद्ध न होने के न करते हुए हमने इसको मान लेते हैं तो बता दिए प्रमाण से वस्तुओं का परीक्षण करना ही न्याय का लाता है अभी आने विषय प्रत्यक्ष आगम आश्रित अनुमान सा अनु जो प्रमाण प्रमाण की बात बता रहे हैं जो प्रमाण प्रत्यक्ष और आगम के ऊपर आश्रित पर आश्रित होता है अनुमान अनुमान वो पर अनुमान किया जाता है आश्रित होने पर आश्रित पर अनुमान किया जाता है उसका नाम अनिवेक्षा है अनवीक्षा अर्थात अनुयुक्त इच्छा मतलब अनु मतलब पीछे पश्चात इच्छा मतलब देखना ठीक है इक्षण करना जानना ठीक है अनिक्षा पश्चात जानना तो क्या बता दिए जो प्रमाण प्रत्यक्ष और आगम पर आश्रित पर अनुमान किया जाता है उसका नाम अनिक्षा है जो अनुमान प्रमाण से हम जानते हैं ना प्रत्यक्ष से और आगम प्रमाण से हमने धुए और अग्नि को कई बार देखे कई बार हम प्रत्यक्ष कर लिया समझ में आ आगे ये प्रमाण से जान लिए इसको प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जान चुके हैं इसके बाद एक को देखते दूसरे को जानना इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण है उसको कहता है अनिक्षा अनिक्षा हाँ अनुक्षा ठीक है मतलब अनुपेक्षा पश्चात करना पश्चात जानना पहले तो जाने थे परंतु तो एक को देखते हैं दूसरे को जानना और मान कई प्रकार के हो जाएगा पूर्व से सब सामान्य जैसे ठीक है ना और अनुमान के पश्चात प्रमाण अर्थ परीक्षणम तो ये बताना के लिए जा रहे हैं जो प्रमाण जो है वो क्या चीज है उसको बताना चाहते हैं प्रमाण जो है वो प्रमाण प्रत्यक्ष कई सारे प्रमाण हैं उसमें से एक बता रहे हैं अनेक्षा की बात बता रहे हैं तो अनिक्षा जो अनुमान करते हैं क्योंकि अनुमान से हमने अधिकांश जान को प्राप्त करते हैं तो बता रहे हैं कि शब्द प्रमाण से किंबा प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हमने जाने कुछ चीज को फिर कुछ चीज़ को हमने एक अवधा देखते हुए कि किस तो को देखते हैं कुछ लिंग को देखते हुए कुछ कारण को देखते कि वह कार्य को देखते हुए दूसरी चीज को जानना कार्य को, को, को देखते हैं कारण को जानना कारण कार्य को जानना जानना है इस प्रकार से जानना इसको कहते हैं प्रवर्त अन्वीक्षित न्याय न्याय न्यायशा यहाँ तक बता दिए ये बताना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष आगम इक्षितस्य अन्वीक्ष अन्वीक्षण अन्वीक्षा प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण के द्वारा इक्षित होना हुए हाँ, जाने हुए प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ को अन्वीक्षण अनवीक्षा अनवीक्षणम अनवीक्षा दूसरे ढंग से पश्चात परीक्षण करना में परिक्ष... परीक्षण करना, तो दूसरे ढंग से पश्चात परीक्षण करना वा देखना यह अनवीक्षक किसको कहते हैं वो फिर खोले अनवीक्षा जो पद था ना मैंने बताया था अन्वीक्षा अर्थात अनुच्छा को देखना जानना तो इसी दृष्टि से अनु इच्छा देखना तो प्रत्यक्ष उसको ही खोले इन्हें प्रत्यक्ष आगमा इसके प्रत्यक्ष आगम प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ को दूसरे ढंग से अनिवीक्ष तो हो गया यहाँ तक तो जाने हुए पदार्थों को दूसरे ढंग से पश्यत परीक्षण करना अनिवीक्षण करना इस अनिवीक्ष कहलाती है आगे समझ में अनुमान नहीं नहीं फिर बताया कि तया इति तो तया इति उस जो है उससे प्रवर्त होते होती ही होती है उसमें जिसे जान लेंगे तो उसको प्रवर्तित हो जाएंगे तया इति जो अन्वीस है अनवीक्षित तो मतलब जानने वाला जो न्याय विद्या विद्या जो कहा जाता है जो न्याय विद्या को जानने वाला होता है उसलिए इस न्याय शास्त्र को अनवीक्षिकी न्याय विद्या कहते हैं अनवीक्षिकी अर्थात बाद में आया था ना पंक्ति में बताया था जो चार विद्या के अंतर्गत न्याय प्रबोधित समझ में आया विद्या हुआ वो था। था। क्या है नाम क्या क्या अनवीक्षित उसी बात को बता रहे जो न्याय विद्या है उस अनवीक्ष की कैसे आया अनवीक्ष से आया है अनवीक्षा अनिक्षा उसमें अनवीक्षित हुआ तो अनवीक्षा तो बाद में देखा जो न्यायविद्या है प्राय तो अनुमान से जाना जाएगा तो ये बात बताना चाहते हैं जो अनवीक्षा से प्रवृत्त होती है उसीलिए उस न्यायशास्त्र को अनवीक्षित न्यायविद्या कहते हैं अनवीक्षिक न्याय विद्या इसी ले इसलिए अनवीक्षित हो गया अनवीक्षित की न्यायविद्या न्यायशास्त्रम इसको न्यायविद्या न्यायशास्त्र न्यायशास्त्र किस कहते हैं बता रहे हैं यहाँ पर अनुमानम आगम न्याय साफ्रा। न्याय साफ्रा ये क्या? प्रतेक्ष, प्रतेक्ष न्याय ये ये से है पुनः अनुमानम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अविरुद्ध न्याय न्यायाभ्यास और जो ये अनुमान से प्रत्यक्ष से अलग जो है प्रत्यक्ष हो कि वह आगम प्रमाण प्रत्यक्ष आगम विरुद्ध हम ये आगम प्रत्यक्ष आगम प्रमाण के विरुद्ध है कौन सा जो अनुमान प्रमाण है यदि ये प्रत्यक्ष प्रमाण से आगम प्रमाण से विरुद्ध होगा तो उसको न्याय अभ्यास कहेंगे जैसे कि तत्वाभ्यास कहते हैं ना ऐसे न्यायाभ्यास मतलब न्याय जैसे तो लागेगा लेकिन न्याय नहीं है अन्याय है ठीक है इस प्रकार से न्यायाभ्यास कहते हैं न्यायास कहा जाता है अर्थात न्याय की समान प्रतीत होता है जो अन्याय है और न्याय है ठीक है कब जब वो अनुमान जो है प्रत्येक से क्या अनुकूल नहीं होगा कि मैं आगे होंगे अनुकूल नहीं होगा तो नहीं है समझ में तो वैसा रहा है है नहीं तो इसमें कोई गलती है तो वो सारे जैसे कि हमने बता रहे हैं कि बादल होता है तो बारिश होगा हम मान लेते हैं तो कभी कभी ऐसे तो हुआ है कि बादल होके चला गया बारिश नहीं हुआ तो हमने बादल देखते हुए हमने बारिश होगा बोल अनुमान कर देना ये न्यायाभ्यास है ये गलत है क्योंकि हर बार नहीं होता इसलिए वो हेतु नहीं बनेगा तो हमने हेतु मान लिए थे तो ये कौन सा प्रमाण से विरुद्ध हो गया प्रत्यक्ष से विरुद्ध हो गया कि हम प्रत्यक्ष से एक बार देखें कि बादल है बारिश हो गया तो मान लीजिए ऐसे कई बार देखते हुए मानना पड़ेगा कि कई बार बार बादल हुआ बारिश हुआ तब वह मानेंगे कि इस प्रकार से बादल होने से इस प्रकार बारिश होता है तब तो अनुमान सिद्ध हो जाएगा परंतु हमने परीक्षा ना करते हो हल्का बादल था हमने कभी बारिश हो गया थे परंतु कभी हल्का बादल हुआ और बारिश में मौके चला गया ये हम देखें उसको हमने से विरुद्ध मान के हमने न्याय कर देंगे भाई ये में होगा ये करा। में तो तो हो हो हम मान से विरुद्ध जाएगा तो ये न्याय नहीं आ जाएगा इसको अन्याय करेंगे इसके आधार पर कोई भी वार्ता चल पड़े आगे तो गलत हो जाएगी ठीक है समुद्र महाराज तो तत्व अभी आगे आ जाएगा हाँ चलिए तो अभी बता रहे हैं कि तत्व बाद जड़ प्रयोजनों उस शास्त्र में किस शास्त्र में जो न्याय शास्त्र में अभी जो न्याय शास्त्र में तत्र उस शास्त्र में से बाद और जड़प प्रयोजन से युक्त है बाद जल पर बाद आपको समझ में आएगा कुछ को समझ में आयोग क्या किसको कहते हैं बाद किसो कहते हैं जल पर बाद होता है कि बातचीत करना वो उचित ग्रंक किसी समस्या को हाल करने के लिए समाधान करने के लिए एक दूसरे के दोनों पक्ष बैठ के बातचीत करना उनके पक्ष को रखना इसको काटना उस इस पक्ष को रखना जो शास्त्र हथ करते हैं जो हमारा अर्थ में तो, न, तो, तो जो प्रयोजन किसी शास्त्र के विषय को शास्त्र हर्थ करते हैं ना वो होता है बात आमने सामने बैठ के बातचीत करना ठीक है न्यायाधीश के पास सामने रहेगी और दो पक्ष रहेंगे कि बातचीत होगा जो न्यायाधीश में होता है जैसे भी न्यायाधीश इसका अधीन में कोई बात करना कि आपके पक्ष से रखो आपके पक्ष समाधान करना ये, ये, ये बात है जल्प भी उचित है ये बात है छल और मिथ्या करते हुए मिथ्या आचरण करते हुए उसके विद्या को उसके बातों खींचना जो कि आपका सीआई होते हैं पोलिस होते हैं वो क्या करते हैं चोर को पिटाई करते हैं और उनके मिथ्या कथन करे नहीं आप उसके अंदर ही थे मैंने देखा था वो देखे नहीं तो <laughs> उसको देखा था बोलेगा बोले गई को निकालने के लिए, बता देगा धर्म मुख्य शब्द होना चाहिए धर्म के रक्षा करने के, रक्षा करने के लिए यदि धर्म रक्षा नहीं करके के तो हो गया किये हो जाएगा कि परेशान इस शास्त्र में तो ये ये बात ही बता रहे हैं। इसको ये कर रहे हैं संकाय रखता है कि बाद आ, हैं इसको प्रश्न कर है बाद प्रयोजन से युक्त है कि तो बीतंडा तू परीक्षित है तो बीतंडा तो, तो परीक्षण करने योग्य है कि यह प्रयोजन से युक्त है तो वितंडा बीतंडा किसाएंगे बीतना होता है कि जो व्यक्ति बात करता रहता है कोई उसका पक्ष नहीं है पक्ष तो ही नहीं है अरे ईश्वर तो नहीं होता ईश्वर होता तो दिखाई देना चाहिए ईश्वर होता तो बोलता कुछ कोई दोस्त करता तो पकड़ लेता है पक्ष क्या है आपका ईश्वर नहीं है तो बोलो कुछ कुछ पक्ष नहीं पान से पक्ष रख लिया हाँ सबको खंडन ही करता है खंडन मतलब बोलता रहता है उसका कोई उसका किसी पक्ष को खंडन करने के लिए उसको सीधा करने के लिए प्रयास नहीं करता पक्ष तो है बाकी पक्ष क्या पक्ष वो स्पष्ट नहीं होता उसको कहते हैं बीतंडा से युक्त होकर प्रवृत्त हुए व्यक्ति को कहते हैं। तो पहले हमने आगे जन, यदि वैतिकता हाँ। तो आपने प्रयोजन को न बताते हुए अपने प्रयोजन न बताते हुए पश्चात यदि बता देता है आगे सो सो सो अस्य अस्य पक्षम सिद्धांत इति किस प्रयोजन से आप बोल रहा है वो वार्ता को नहीं रखा को न बताते हुए न बोलकर पश्चात यदि वो बता देता है ऐसे हो तो, तो क्या होता है सो अस्य पक्षम सो अस्य सिद्धांत इति वैतिक जो हाथी, तो वह हा पक्ष उसका पक्ष है वो उसका सिद्धांत है तो वह उसे अपने बैतंडापन को उस समय छोड़ देता है जब ये पक्ष आ जाएगा कि मेरे पक्ष ये है मेरे सिद्धांत ये है ऐसे बताएगा बात को तो बता वो बैतंडापन उसका छोड़ जाएगा उस समय तब तो बेतरा था अब मुझे पता नहीं मेरे पक्ष तो ये है प्रतिजया तो बताया कि मेरे पक्ष ये है तब उसके उसका जो सिद्धांत मेरे सिद्धांत ये है ऐसे बताएगा ये मेरे पक्ष है और वो उसका सिद्धांत तो ये है तो वो अपने को उस समय छोड़ देता है ठीक है समझ में आ गया ना सिद्धांत जो है ऐसे समझ रहना चाहिए यदि वह ऐसे बताता ही नहीं खाली अपने पक्ष स्थापित करता जाता है स्थापित करता जाता है कि भाई ईश्वर जो है अनित्य है ईश्वर जो है दिखाई नहीं देता है इसलिए ईश्वर नहीं है तो ये करता वो होता तो वो करता है ऐसे खाली पता बताता रहता है तब नौकी को ना तो उसको ना सामान्य व्यक्ति मानेंगे लेंगे लौकी की मतलब सामान्य लौकिक व्यक्ति तब ना वह ना सामान्य लौकिक व्यक्ति होगा ना परीक्षा जो विशेष विद्वान परीक्षा का मतलब विद्वान गा गा का भाई कुछ विशेष को जानने के चाहता है वैसे भी नहीं वो ना विद्वान है परीक्षक का मतलब विशेष विद्वान ठीक है जो परीक्षण करने वाला होता है परीक्षा तो परीक्षा का विशेष तो विद्वान नहीं कहा जाएगा ना तो वह सामान्य व्यक्ति होगा ना परीक्षक कहा जाता है अथा अथा पर पक्ष बस ये करता है कि इस प्रकार से दोष को प्राप्त होता हुआ तथापि तो परपक्ष प्रतिषेधक yes सामने वाला पक्ष को खाली खंडन करता है और यदि वह अपने प्रयोजन को न करते हुए हाँ मेरा प्रयोजन ये है ऐसे न बताते हुए परपक्ष का प्रतिषेध करना जमपनम प्रयोजनम प्रवीणी तो अपने प्रयोजन को लक्ष्य है क्या वो नहीं बताता है ठीक है ना अपने प्रयोजन को कह देता है कि आपके मतलब खंडन ही करता है रहता है वो दूसरे के प्रयोजन को खंडन दूसरे के जो बातों को खंडन करना ठीक उसका प्रयोजन हो जाता है अपना नहीं बताता है है उसका ये लक्ष्य ठीक है, है तो प्रश्नवाचक हाँ तो जानते प्रतिपद्यते यदि यहाँ तक तो क्या बता रहे हैं क्या बताएंगे तो बताना चाहिए ये आ, तो यहाँ पर यहाँ पर भी वही दोष प्राप्त होता है जो प्रयोजन को नहीं बताया गया तो आ ही जाएगा तो होता है कि यो जापयती यो जाना एन जाप्यते जाप्यश्च जाप्यते तथा च प्रतिपद्य जो जानता हूँ वो जानता है जो जानता है वह वैतनिक है मैं जानता हूँ इसलिए मैं वैतनिक हूँ तो, मैं वैतंडिक हूँ और जो जानता है वो वादी है उसको दो प्रकार जो जानता है उसको वादी कहेंगे जो जान लिया जिससे जानता है ठीक है ना जिससे जान... जनाया जाता है जिससे जनाया जाता है मतलब जिस प्रमाण से जाना जाता है वह प्रमाण हो गया ठीक है जिससे जनाया जाता है ये न जान पे यश जानप्य थे तो यश जानप्य थे तो और क्या होगा जो वस्तु जनाई जाती है वो प्रमेय हो जाएगा ठीक है यस्य जिससे जो वस्तु जनाई जाती है वो प्रमे हो वो वो गया यदि वैतम्य इस चार वस्तुओं को मान लेता है स्वीकार कर लेता है तो प्रश्न कर लिया ना इसने मैं जो जना रहा हूँ बता रहा हूँ मैं कौन और जो जानता है वो बाती है ये भी जानता है जो जानता है ठीक है फिर जानती वो जानाती जो जानता है वो तो उचित व्यक्ति जिससे जाना जाता है वो तो प्रमाण है ठीक है फिर प्रमाण क्या है वो भी जानता है जो वस्तु जनाई जाती है वो प्रमेय जो वस्तु के विषय चर्चा हो रही है जिस विषय में ईश्वर के, के विषय में कि वह जिस विषय में जाना जाता है वो हो गया प्रमेय हो गया जो वस्तु जनाई जाती है वो प्रमेय है और जो बैतंडिक इस चारों वस्तु को प्रमाण को प्रमेय को बाधि को और जो अपने आप को ये सारे जान लेता है चारों वस्तु को मान लेता है स्वीकार कर लेता है तब तब तब क्या होता है तदा बैतंडिकम जहाती तब वो वह अपने बैतंडापन को छोड़ देता है हट जाता है वैतनापन से समझ में आ गई तो क्या बात आई यहाँ पर बैतंडापन को कब हटेगा जब वो आपको स्वीकार कर लेगा कि मैं तो बताने वाले हूं। मैं एक पक्षे वाला हूँ पुनःगा यहाँ से जो वस्तु को जनाई जनाई जाती है जिस वस्तु को जनाई जाती है तो ये के के है हम्म तो तो हो हो गया हो गया प्रमेय एक एक तो प्रमाण हो गया जिससे जनाया जाती है और दूसरे हो गया प्रमेय हो गया अर्थात तो क्या हो गया जी मैं जानता हूँ जो जानता है जो जाना जानता है मतलब तो जो जानता है अर्थात जो बाधी है जो वक्ता है वादी व्यक्ति जो जानता है सारी चीज जानता है सामने वाले न्यायाधीश जो है वो जानता है। जो, जानता है जो जानता है वो हो जाएगा यो जानाती ये न जाते जिससे जनाई जाती है किससे प्रमाण से प्रमाण से, से जाना जाता है ना जिससे जाना जाता है ये न जान पाते यश जो वस्तु को जनाई जाती है यश्य ठीक है ना यश जाना ए तद जब ये जान तो ठीक है तब ये ये छूट जाता है ये तो हो गया अथाना। अथाना और जो अथन प्रतिपद्य और जो परपक्ष खंडन करने की जो प्रतिज्ञा करके यदि पूरा बल लगा करके का खंडन नहीं कर पाता है तो ये प्रश्न करते हैं उसको खंडन नहीं कर पाते तो जो सामने वाला पक्ष का खंडन करके प्रति करके यदि पूरा बल लगाकर भी खंडनिक का खंडन नहीं कर पाता है तो ये प्रश्न कर रहे सामने वाला व्यक्ति बाद पक्ष को खंडन नहीं कर पाएगा तो ये प्रश्न है बाक्या, बाक्या, भवति तो बता दिए परपक्ष पर प्रतिषेधजापन प्रयोजनं न प्रयोजन एक वाक्यम भवति जो इसने जो कहा है, था कि जो परपक्ष का खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है ऐसे यदि मानता है कौन व्यक्ति मानेगा कि जो कह रहा ना ये का खंडन करना मात्र ही करनाथ कम होती जो परोक्ष प्रतिषेधक जो सामने वाले के प्रतिषेधक ज्ञापन करने के लिए ही उसका प्रयोजन है सामने वाला पक्ष को खंडन करना ही मेरे प्रयोजन है ऐसे जब बताता है वो समझ में आगे मेरे काम मेरे कोई पक्ष नहीं है मेरे कोई बात नहीं है मेरे कोई सिद्धांत नहीं है मैं तो आपकी बातों को खंडन करूँगा अब कई व्यक्ति देखे होंगे दुनिया में यहाँ पर भी दुनिया में मिलेंगे कल कल की बात बता रहा हूँ स्वामी जी ने सुविचार में एक बात बताया थी कि संतान को जो है धर्म जो आपने शिक्षा देते विद्या के प्रति शिक्षा देते हैं बहुत विद्या की शिक्षा तो देते हैं परंतु धार्मिक शिक्षा नहीं देते इसलिए माता पिता ने दुखी होते हैं तो धर्म की शिक्षा भी देना चाहिए तो एक कमेंट इसमें लिखा है कि धर्म के कारण पर तो पाखंड फैल रहा है तो हंसते हुए हाथ धर्म हाँ, के कारण तो पर पाखंड खोल रहा है फैल रहा है तो इसमें मतलब धर्म शिक्षा नहीं देना चाहिए तो उससे पक्ष रख लिया उसमें खंडन किसको क्या खंडन उसका पक्ष भी नहीं है इतने कोई पक्ष होता है किसी कारण से पाखंड फैल रहा है वो बात नहीं धर्म से ही पाखड़ फैल रहा है पाखंड की बात आया ही नहीं और धर्म का अर्थ को भी समझाया तो मैंने जो जो पक्ष रखा तो उसको उस तो पूरा मैंने जिसको धर्म कहते हैं आप जो बताते हैं वो धर्म नहीं है ऐसे ऐसे मैंने धर्म की परिभाषा उसको बताते रहा बोले ये तो घर की बात है ये तो ऐसे बात है ये तो ऐसे बात है ये तो संभव नहीं है ऐसे से बता के वो चलते रहा मतलब <laughs> तो तो तेरे पक्ष क्या है तू तो पाखंड मैंने बताया कि पाखंड का जो धर्म बता रहे वो पाखंड नहीं उसको तो काटो पैले वो काटने हेतु नहीं और हमारे हेतु तो काटने की इच्छा रखे मैंने बताया ठीक है, है आपके भाई आप जो शब्द को स्वीकार करना चाहते संपर्क कर लेना फोन से ये स्थिति बनता है जो न्याय विद्या में नहीं चलेगा न्याय विद्या नहीं सीखेगा तो क्योंकि उसके पास हेतु तो है नहीं ना और दूसरे हेतु को मानेगा नहीं तो इसको कहते हैं बीतला तो मानेगा नहीं न्याय को स्वीकार ही नहीं करेगा तब तो, तो यहाँ पर बता रहे जो क्या हुए हाँ तो क्या तो कि तो जो परपक्ष के खंडन करता ही मेरा प्रयोजन है इस प्रकार से वाक्य का कथन करना यह अर्थ ही होता है तेरे हाँ। ही ही जो वाक्य समूह के जो स्थापना करना चाहिए उसका स्थापना नहीं कर पाना ही बीत है जो वाक्य के समूह को स्थापित करते हुए सिद्ध करेगा ना वो स्थापित नहीं करता है खंडन करता है आगे वाक्य समूह की पंचावय जो है ना के आएगा अभी पंचावय का जो पक्ष है ना कि इस कारण से ये प्रतिजय मेरा ये हेतु है ये निगमन है ऐसे जो पंचावय के माध्यम से जब वो वाक्य के समूह इसको वाक्य समूह कहते हैं पांच वाक्यों को जोड़ते हुए पाँचों वाक्य को, को जोड़ते एक उसका रखना स्थापित करना स्थापना करना तो वाक्य समूह स्थापना ही नो बीतना जो भी आप पंच नहीं रखते वाक्य बोलते हैं पक्ष रखते हैं वहीं पर ही बीतना शुरू हो जाता है समझ में समझना तो हमने भी व्यवहार नहीं समझना हमने बताते हैं कि ईश्वर सर्व स्वर्ध्यापक है ये प्रति आपके हितु के साथ बताना पड़ेगा हेतु के साथ निगम के साथ रखना पड़ेगा ईश्वर एक सत्तात्मक पदार्थ है और सभी का कर्मों का फल देखना फल देना कर्मों को देखना उसके अनुसार फल देने के कारण से ईश्वर सर्वव्यापक है जैसे कि न्या जो न्याय जानना चाहता है जो न्याय करना चाहता है उसको न्याय जहां पर दोष है दोषी के पास आना पड़ता है इसी प्रकार से सर्वव्यापक होना एक दृष्टांत ये सारे हेतु के साथ बांधव को बताना जैसे स्वामी विवेकानंद की प्राय बता दें उस वाक्य में कोई घुस ही नहीं सकता तो उसी प्रकार से वाक्य हेतु के साथ बताना उदाहरण के साथ बताना तब इसको कहते हैं बांधे हुए वाक्य उसको कहते हैं ठीक वाक्य नहीं तो बाकी बीतंगा में बस जाएंगे हम तो यदि हेतु ठीक नहीं रहेगा तो हेतु है पंचायत पूरा सिद्धांत है सिद्धा निगम है सब कुछ आगे बढ़ेंगे हम इसको ना बीतम तस्य तस् यदिधेय प्रतिपद्यते हाँ यदि अद अभी प्रतिपद्य प्रश्न कर करें यदि प्रतिज्ञा आदि प्रतिज्ञादीवाक्य का स्थापित दे कर देता हो तो क्या तरह नहीं होगा ये प्रश्न कर रहा करना नहीं हो तो तस्य यद अभीधेय प्रतिपद्यते अधेय अभी के साथ अर्थात प्रतिज्ञादीवाक्य के साथ स्थापित किए तब तो तो तो तब उसका वह पक्ष के हो हो हो जाएगा। जाएगा, जाएगा। जिन लिए यदि वो पक्ष को प्रतिपादित नहीं कर पाता है उसके पांच वाक्यों को जोड़े हुए सिद्ध नहीं कर पाता है तो यदि वह सिद्ध न कर पाए तो नहीं कर पाता है तो मात्रम तो और बकवास मात्र होगा और उसमें वाक्य में यदि उसको सीधे नहीं कर पाता है तो उसमें बकवास मात्र हो जाएगा हो जाएगा प्रलाभ मात्र हो जाएगा और, हो जाएगा। हो जाएगा। तो और उस समय जो बीत छूट जाता है और उसमें निवृत्ति हो जाता है परास्त ठीक है और भी संबंध कुछ ना कुछ हाँ जी माता जी कुछ समझ में आया दस पंद्रह परसेंट हाँ जी पूछो क्या पूछना प्रश्न आगे बढ़े समय भी हो गया ऐसे को न्याय विद्या को जानने के लिए सब एक एक परिभाषा को जानना पड़ेगा हमको पहले परिभाषा को जानेंगे और उसी हिसाब से व्यवहार में जीना पड़ेगा हमको अभी दृष्टांत की बात बताएंगे चलो आगे पढ़ते हैं पाँच मिनट करीब दृष्टांत दृष्टान विषय अर्थ यौक दर्शन न तो अर्थ दृष्टान्त तो अभी जो दृष्टांत जो है उसको प्रत्यक्ष विषय वाला होता है तो होता है प्रत्यक्ष विषय और जो दृष्टांत होता है वो हर समय प्रत्यक्ष विषय वाला होता है और अप्रत्यक्ष विषय वाला दृष्टांत कभी नहीं होता दृष्टांत कैसे जी इसके समान ऐसे बताया जाता है ना दृष्टान्त किस एक दृष्टांत दिया जाता है एक नमूना बताया जाता है वो जैसे उसका दृष्टान्त बाकी आगे बताएंगे तो ये जो होता है दृष्टांत हर समय जो प्रत्यक्ष होता है उसी विषय वाला होना चाहिए कुछ सुने हुए विषय वाला को हमने दृष्टांत नहीं ले सकते कि बात कोई शब्द से अनुमान से जानी हुई वस्तु को हमें दृष्टांत नहीं ले सकते केवल प्रत्यक्ष विषय वाला ही होना चाहिए फिर बताएगी तौकिक परीक्षे परी परीक्षाणाम दर्शनम न्याह न्या जिस विषय में जो लौकिक व्यक्ति है सामान्य व्यक्ति है जो सामान्य जैसे व्यक्ति है और जो विद्वान ये दोनों का दर्शन अर्थात जो ज्ञान है विचार है वो दर्शन व ज्ञान व विचार ये नहीं टकराना चाहिए ज्ञान्य उसको टकराव नहीं होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए यदि तो बंदर ऐसा है हमने जानते हैं ऐसे लोकी व्यक्ति भी बंदर को जानना चाहिए और विद्वान भी बंदर क्या वो जानना चाहिए ऐसे कुछ शब्द उधर दृष्टान्त नहीं लेंगे हमने जिसको लोकी व्यक्ति तो जानता हो और विद्वान नहीं जानता हो क्या विद्वान जानता हो लोकी व्यक्ति नहीं जानता हो ऐसे भी हम नहीं ले सकते वो दृष्टांत नहीं बनेगा कोई चीज़ है कोई फल है किसी को भी दृष्टांत ले रहे हैं जैसे हम बताऊंगा कि रामफल जो, जो होता है वो सीताफल के समान तो रामफल को जानने के लिए सीताफल को जानना पड़ेगा तो रामफल को जानने के लिए सीताफल के में भी जानना चाहिए और जो लोह व्यक्ति भी जानना चाहिए सभी व्यक्ति जानने के सीताफल तो रामफल को समझ सकते हैं कि ये रामफल जो होता है वो सीता के समान होता है उसका जो है बीज ऐसे है वैसे सारे दोनों को बताएंगे तो इस प्रकार से बताना चाहते हैं कि जो टकराव नहीं होना चाहिए दोनों तो के प्रति समान विचार होना चाहिए इसमें एक ही होना चाहिए यह भी जानने योग्य है वो भी एक प्रकार जानने योग्य क्या है दृष्टांत भी एक जानने योग्य है अभी दृष्टान्त के बाद कहाँ ये जान जो है ना उनको में बता रहा तो तरह क्या आएगा ये भी तो गया इसको दृष्टान का भी हमने भिन्न रूप में कथन किए इसलिए क्या है की तथा आगमो तो सृष्टा के आश्रय से ही अनुमान और आगम दून तदा आश्रय उसके आश्रय से ही अनुमान और आगम प्रमाण होते हैं। अनुमान, आगम, दुन। दुन। आगम, तो उस तो इस तस्वीन इस जो दृष्टांत के ठीक है होने पर होने पर इस दृष्टांत के दृष्टान तस्वीन सदी ये दृष्टांत के होने पर ही अनुमान आगम दोनों प्रमाण हो जाता है दृष्टांत होगा तभी अनुमान होगा दृष्टांत होगा तभी आगम प्रमाण होगा ठीक है तो दृष्टांत के होने पर ही अनुमान और आगम प्रमाण हो जाता है और उसके न होने पर नहीं होता है चौ नी होगा तो नहीं होगा ठीक है किसका दृष्टांत दृष्टान्त नहीं होने पर यह आगम प्रमाण और प्रमाण भी सिद्ध नहीं होंगे, न होने पर नहीं होते हैं तद आश्रय तद आश्रय न्याय प्रवृत्ति ठीक है इस दृष्टांत के जो इस आश्रय किसके दृष्टांत के आश्रय से ही न्याय की प्रवृत्ति होता है इसलिए न्याय प्रवृत्ति करते समय जो पंचायव के अंदर दृष्टांत दृष्टांत दृष्टांत देखा जाता है, है। है, तो न्याय न्याय न्याय तो न्याय की की की करने करने के के के जब चर्चा करते हैं, को सिद्ध लिए अत्यंत जरूरी होती इस से ही दृष्टान आगे बढ़िए दृष्टान स्वपक्षा दृष्टांत में दृष्टांत दृष्टांत विरोध दिखाकर दृष्टांत में विरोध दिखाकर परपक्ष खनन करता है वह करना चाहेगा चाहता है ऐसे भी होता है और आपने साध्य के अनुकूल ठीक है दृष्टान्त विरोधे ना च परपक्ष प्रति हो वचनीय भवती ठीक है उसके वचन उस प्रकार वो कहता है और अपने साध्य के अनुकूल दृष्टांत से स्वपक्ष की सिद्धि रक्षा की रक्षा की जाती है ठीक है भगवती और दृष्टांत समा समाधि समाधिना मतलब ये समाधि मतलब जो स्वपक्ष है अपने पक्ष है अपने पक्ष की सिद्धि समाधिना च स्वपक्ष सिद्धि ये समाधि था दृष्टांत ही लेंगे अनुकूल सिद्धांत समाधि ना मतलब समाध समाधान करने योग्य दृष्टान्त जो अनुकूल सिद्धांत है दृष्टांत है तो अनुकूल दृष्टांत से स्वपक्ष की सिद्धि व रक्षा की जाती है ठीक है स्वपक्ष में समाधिया साधना साधनती है तो ये रक्षा की जाती है व रक्षा होती है ठीक है सिद्धि होती रक्ष हो हो है रक्षा होती है स्वपक्ष की सिद्धि होती है दृष्टांत नास्तिकत्वम तो नास्ति के भी जो नास्तिक करते हैं नास्तिक नहीं बल्कि है ईश्वर नास्तिक भी दृष्टान्त को स्वीकार करते हैं करते हुए भी अपने नास्तिकपन को छोड़ देता है अर्थात नास्तिकपन छोड़ देता है मतलब नास्तिक भी क्या बता दिया यहाँ पर अभ्भी उपगंग, अभ्भी उपगंग नास्तिक दृष्टान्तम अभ्युपगम अभ्युपक नास्तिकत्वम जहाँ जहाति उसके नास्तिक नास्तिक भी दृष्टांत को स्वीकार करने से उस दृष्टांत को ले लेगा ना ले ले तो तो तो नास्तिक कोई भी दृष्टांत सत्य दृष्टांत ले लेगा तो जो है वह तो कट जाएगा उसमें दृष्टांश से कट जाएगा तब उसका नास्तिक भी छोड़ देता है विश्व नहीं है तो दे तू भाई उदाहरण देगा तो सही उदाहरण देगा दृष्टान देगा जाएगा, जाएगा तो भी हाँ जाता है उसमें, जाता है उसमें छोड़ देता परम उपाल उपाल तो यदि दृष्टान्त को हाँ, यदि जो दृष्टांत है आपके जो दृष्टांत है वो स्वीकार नहीं करते हैं तो कौन सा शास्त्र है जिसके माध्यम से आप उसको किम साधनम परम परम उपा उपाल का मतलब जो खंडन करना परम मतलब दूसरे दूसरे का दूसरे पक्ष का खंडन कर, करेंगे इसको कहेंगे चलो इसको आगे रखते हैं कल करते हैं इसको ठीक है नहीं। तो मिला के हमने आज के कक्षा में क्या सीखने को मिला सारे तो तो जो पहला सूत्र के कुछ हमको पंक्तियों का परिभाषा है बता दी सामान्य आकार में संक्षिप्त रूप में बताए उसको व्याख्या रूप में चलेगा